रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी अद्भुतानंद बारे में लाटू महाराज बड़े ही उदार थे थे मुसलमानों के के के ईद और और मुहर्रम पर्व उपलक्ष में में वे पीर की दरगाह चढ़ावा देते क्रिसमस फ्राइडे दिन अपने ही हाथों ईसा मसीह को नैवेद्य अर्पित करते या माला चढ़ाया करते थे ईसाई धर्मावलंबी डी मेलों ने जब उनसे ध्यान के बारे में उपदेश मांगा तो उन्होंने पूछा तुम्हारा किस पर प्रेम है साहब ने उत्तर दिया ईसा और ठाकुर दोनों पर ही फिर प्रश्न हुआ अब तक किसकी भक्ति करते आए हो डी मेलो ने ईसा का ही नाम लिया तब लाटू महाराज ने विधान दिया देखो तुम ईसा को ही पकड़े रहो ठाकुर के निकट शिक्षा प्राप्त लाटू महाराज की सत्यनिष्ठा अद्भुत थी एक दिन उन्होंने कहा कि वे एक भक्त के घर देव विग्रह के दर्शन को जाएंगे उस दिन वर्षा के कारण रास्ता जल से भर गया फिर भी लाटू जाग भर पानी में से होते हुए वस्त्रों से समय विग्रह के सम्मे स्वामी अद्भुतानंद की एक और आदत थी वह यह कि दूसरों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता होने पर वे स्वयं पर ही नियंत्रण करते थे इसी प्रकार उपदेश देते समय अभिमान दूर करने के लिए वे अपनी निरक्षरता की स्मृति को सदा जगाए रखते थे एक दिन एक व्यक्ति उनके साथ बड़ा ही बेढ़हंगा तर्क करने लगा उस पर सौम्य भर्सना से असर न होता देखकर उन्होंने कहा इतनी फटकार सुनने के बाद भी हंसते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती कैसे बैश्रम हो तुम तार्किक ने पुनः सर्वभूतों में एक ही ब्रह्म विद्यमान है इस अद्वैत सिद्धांत का दुष्प्रयोग करते हुए मजाक में कहा आपने मुझे नहीं फटकारा आप तो स्वयं को ही फटकार रहे हैं भला इस पर कौन नहीं हंसेगा अब लाटू महाराज आत्मस्त होकर कहने लगे हाँ लाल कपड़े पहनकर बड़ा साधु बन गया हूँ और क्या एक छोटी सी बात सुनने पर अब भी भीतर से फुफकार निकलती है किसी को कोई उपदेश देने के पश्चात वे बड़बड़ाते हुए कहते बाप रे बड़ा साधु हो गया हूँ दूसरों को उपदेश देने जा रहा हूँ अरे तू क्या उपदेश देगा ये लोग तुझसे कितने बड़े हैं कितने शिक्षित हैं इस पद्धति को वे इस प्रकार कहते थे उल्टी और घुमाकर मन की ऐठन को खोल डालना और साथ ही साथ हाथ से उल्टा घुमाकर दिखा दिया करते थे एक बार एक सज्जन ने लाटू महाराज को अपने घर पर निमंत्रित किया उस घर के अधिकांश लोग उन्हें नहीं पहचानते थे अतः इन गेरुआ वस्त्रधारी सन्यासी को पंगत से अलग बैठाया गया और भोजन परोसते समय उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया अचानक घर के मालकिन वहां आ पहुंची यह हाल देखकर वे वेदवासी होकर कहने लगी मेरा क्या होगा जी सन्यासी को खिलाने बैठाकर देखा तक नहीं अभिमान रहित अद्भुतानंद जितने ही सांत्वना देते वह महिला घर में अमंगल की आशंका से उतना ही विलाप करती यह देखकर उन्होंने परिवार के मंगल के लिए उसी आसन पर बैठे दो चार मिनट जब किया सालिनता का भी उनका बोध अपूर्व था 1907 सौ ईस्वी को दुर्गा पूजा के समय जयराम बाटी से आकर माता जी महीने भर बलराम मंदिर में ही रही थी गाड़ी से उतरकर उन्होंने अपनी प्रिय संतान लाटू को देखकर कर क्यों ही कहा लाटू बेटे कैसे हो क्यों ही लाटू ने उत्तर दिया तुम ऊँचे घर की महिला हो बाहर के मकान में मुझसे क्यों मिलने आई मुझे तो किसी से कहकर अंदर बुलवा ले सकती थी मनमोजी संतान की शालीनता को देखकर कर हंसते हंसते माँ ऊपर चली गई फिर कभी कभी वे माँ के बारे में वेदांत विचार भी करते थे माताजी जी जयराम बाटी लौटने वाली थी संभवतः अपने मन के विषाद को दबाए रखने के लिए ही अपने कमरे में तेजी से टहलते हुए लाटू ऊँचे स्वर से वेदांत विचार करने लगे सन्यासी का कौन पिता कौन माता सन्यासी तो माया रहित होता है माँ ने नीचे उतरते हुए इसे सुना और द्वार पर आकर कहा बेटा लाटू तुम्हें मुझे मानने की जरूरत नहीं है बेटा अब बचकर कर कहाँ जाते माँ के स्नेह पर से सारा वेदांत बह गया लाटू माँ के चरणों पर लौट रोने लगे माँ की आँखें भी भींग गई माँ के आंखों से आंसू में आंसू देखकर अब लाटू उन्हें समझाने लगे माँ तुम पिता के घर जा रही हो क्या इस समय रोजा जाता है यह कहते हुए उन्होंने अपने उत्तरी से माँ के आंसू पोस दिए एक बार लाटू महाराज ने माँ के संबंध में अपने हृदय का भाव व्यक्त करते हुए कहा था माँ को मानना क्या आसान बात है रे वे तो स्वयं ही लक्ष्मी हैं साधारणतया लाटू महाराज यद्यपि गंभीर ही रहते तथापि उनमें विनोद बुद्धि का अभाव नहीं था बलराम मंदिर में रहते समय वे बहुत गिरीश बाबू के घर जाते थे उन्होंने सुन रखा था कि गिरीश बाबू ने अपने काला पहाड़ नाटक में प्रक्षण रूप से लाटू का चरित्र अंकित किया है एक दिन गिरीश बाबू की किसी बात के उत्तर में उन्होंने कहा मन को पकड़ो मन को बांधो उसको न दो ढिलाई आगे की बात पीछे करो होशियार रहो भाई इस बात का मर्म गिरीश बाबू की समझ में नहीं आया उन्होंने कहा बड़े सांकेतिक ढंग से बात हो रही है साधु काला पहाड़ रचना का बदला लेने का मौका पाकर नाटू बोल उठे वही तो अच्छा है नहीं तो काला पहाड़ कैसे जमेगा अर्थात तुमने भी तो कम सांकेतिक रूप से काम नहीं लिया है